शिवपुराण रुद्र संहिता मुनिश्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया आंगन को केले के खम्भों से सजाया रेशम की डोरों में आम के पल्लों बांधकर कर बंदर वाने बनवाई और उन्हें उन खम्भों के चारों ओर लगवा दिया मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था चारों दिशाओं में मंगलसूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रा प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने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 तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था वहां स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी वहां सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थीं जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे उस मंडप के स्थलभूमि जल से पराजित हो रही थी अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल है कहीं कृत्रिम सिंह बने हुए थे और कहीं सारसों की पंक्तियाँ कहीं कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे कहीं कित्रिम स्त्रियाँ थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आगे हों उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम असमों से ही खींचे जाते थे उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था इनके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे पैदल सिपाहियों की कित्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्नचित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में आश्चर्य में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था